संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व उत्पान तीर्थ की उत्पत्ति तृत मुनि का उपाख्यान पायन जी कहते हैं महाराज उत्पान तीर्थ में पहुंचकर कर बलदेव जी ने आचमन किया और वहां के ब्राह्मणों को पूजा करके उन्हें बहुत सा द्रव्य जान में दिया वहां जाने से उनको बड़ी प्रसन्नता हुई उस तीर्थ में पहले तृत मुनि रहा करते थे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 गौतम जी अपने पुत्रों के तप नियम और इंद्रह से उन पर बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ काल के बाद, जब गौतम परलोकवासी हो गए तो उनके उनके यजमान लोग पुत्रों का ही आदर सत्कार करने लगे। उनमें भी तृत मुनि अपने शुभ कर्म और वेदाध्यन के द्वारा पिता के समान ही सम्मानित हुए एक दिन की बात है दोनों भाई एकत्र और द्वित यज्ञ और धन के लिए चिंता करने लगे उन्होंने सोचा हम लोग त्रित को लेकर यजमानों सा वे दोनों भाई यजमानों के पास गए और उनसे विधि पूर्वक यज्ञ करवा कर उन्होंने बहुतेरे पशु प्राप्त किए उन सबको लेकर वे पूर्व दिशा की ओर चले त्रित मुनि तो हर्ष में भरे हुए आगे आगे चलते थे और एकत तथा द्वित पीछे रहकर पशुओं को हांकते जाते थे पशुओं का वह महान संग्रह देखकर एकत के मन में यह चिंता समय कि कौन सा उपाय हो जिससे ये गौवे तृत को नस्पर कहने लगे तृत तो विद्वान है उसे और भी बहुत मिल जाएगी इन गौवों को तो हम दोनों ही मिलकर अन्यत्र हाक ले चले और त्रित को अलग कर दे उसकी जहाँ इच्छा हो चला जाए इस प्रकार सलाह करते हुए वे मार्ग तय कर रहे थे रात्रि का समय था रास्ते में एक भेड़िया खड़ा था पास ही सरस्वती के तट पर बहुत बड़ा कुआं था की दृष्टि उस भेड़िये पर पड़ी उसे देखते ही वे भयभीत होकर भागे और दौड़ते दौड़ते उसी कुए में जा पड़े भीतर से उन्होंने आरतनाथ किया उनके दोनों भाइयों ने उसे सुना भी परंतु उन्हें निकालने की चेष्टा नहीं की भेड़िया का भय तो था ही लोभ ने भी उन्हें अपने चंगुल में फंसा रखा था इसलिए त्रित को में ही वे घास और लताएं बढ़ गई थी जिनसे उसका ऊपरी भाग ढका रहता था अपने को कुएं में गिरा देख त्रित को मृत्यु का भय हुआ उनकी सोम पान की इच्छा अभी निवृत्त नहीं हुई थी बुद्धिमान तो वे थे ही सोचने लगे इसमें रहकर मैं सोमपान कैसे कर सकता हूँ इतने में कुएं के भीतर फैली हुई एक लता पर उनकी दृष्टि पड़ी फिर उन्होंने बालू भरे कूप में जल की भावना करके संकल्प द्वारा अग्नि की स्थापना की फिर अपने में होत्रित्व की और उस लता में सोम की भावना करके मन ही मन ऋग यजु और शाम का चिंतन किया इसके बाद कंकड़ों में शिल की भावना करते हुए उस पर पीस कर लता से सोम रथ निकाला फिर पानी में खी का संकल्प करके उन्होंने देवताओं के भाग नियत किए और तैयार करके वेद वेद मंत्रों का किया महात्मा त्रित की वह तक गूंज उठी देव पुरोहित बृहस्पति जी को भी यह सुनाई पड़ी उसे सुनकर उन्होंने सब देवताओं से कहा त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा है वहाँ हम लोगों को चलना चाहिए वे बड़े तपस्वी है यदि नहीं चलेंगे तो क्रोध में आकर दूसरे देवताओं की सृष्टि कर डालेंगे बृहस्पति जी की बात सुनकर सब देवता एक साथ ही जहां त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा था वहीं गए वहां पहुंचकर उन्होंने स्कूप को देखा और यज्ञ में दीक्षित हुए त्रित मुनि का भी दर्शन किया वे ते बड़े तेजस्वी दिखाई दे रहे थे देवताओं ने कहा हम अपना भाग लेने आए हैं तृत ने कहा देवताओं देखो मैं किस दशा में पड़ा हूँ यह कहकर उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए विधि पूर्वक देवताओं को उनके भाग अर्पण किए इससे देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और मुनि से बोले आप वर मांगिए। मुनि ने कहा, इस कुएं में मेरी रक्षा करो तथा जो मनुष्य इसमें आचमन करे उसे सोमपान करने वाले की गति प्राप्त हो राजन त्रित मुनि के इतना कहते ही कुएं में तरंग मालाओं से सुशोभित सरस्वती नदी लगा उठी उसके जल के साथ ही उठकर वे कुएं से बाहर निकल आए देवताओं ने तथास्थ कहकर उनके मांगे हुए वरदान का अनुमोदन किया तत्पश्चात वे अपने अपने धाम को चले गए श्रेत भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आए वहा अपने दोनों भाइयों को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ इसलिए उन्होंने बहुत कठोर वचन सुनाकर उन दोनों को श्राप दिया तुम लोग पशु के लालच में पढ़कर जो मुझे कुएं में ही छोड़कर भाग आये हो यह महान पाप किया है इसके कारण तुम दोनों भयंकर भेड़िए हो जाओ और अपनी बड़ी बड़ी दाढ़े लिए दोनों भाई भेड़िए की शक्ल में दिखाई देने लगे बलदेव जी ने नदी के भीतर स्थित उत्पान तीर्थ का दर्शन करके उसकी बड़ी प्रशंसा की फिर उसके जल से आचमन करके वहां के ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें नाना प्रकार के दान दिए तत्पश्चात वे मिनसन तीर्थ में गए